मधुमक्खी का जीवन मनुष्य ने आदिकाल से ही शहद का उपयोग मीठे के रूप में किया है और प्राचीन साहित्य में इसके कई संदर्भ हैं साथ ही मधुमक्खियों के विषय में कई मिथक और त्रुटियां भी हैं हम मधुमक्खी को न केवल एक शहद उत्पादक के रूप में जानते हैं वो फसलों पौधों और जंगली फूलों का परागण भी करती है उनके बिना कई फसलों को आर्थिक रूप से उगाया नहीं जा सकता था पर आज मधुमक्खी को कीटनाशकों और केमिकल्स के छिड़काव का खतरा है भविष्य में फसल उत्पादन और शहद उत्पादन के लिए इन जोखिमों के खिलाफ मधुमक्खी का संरक्षण आवश्यक है यह पुस्तक शहद मधुमक्खी के अद्भुत रूप कुशलताओं संगठित जीवन रानी द्वारा अंडे देने लार्वा के विकास ड्रोन और वर्कर्स के योगदान को बताती है आधुनिक मधुमक्खी पालन पर भी प्रकाश डालती है मधुमक्खी मधुमक्खियों को मनुष्य हजारों वर्षो से जानते हैं स्पेन में बहुत पुरानी रॉक पेंटिंग जंगली मधुमक्खियों के घोसले से शहर निकालने को दर्शाती है दुनिया में चार प्रकार की और की लंबाई में अंतर होता है अन्य की तुलना में कुछ खराब मौसम में काम करती है कुछ दूसरों की तुलना में अधिक खाती है लेकिन वे सभी सेहत का उत्पादन करती है इसी कारण हमारी उनमें रुचि है शहत सभी के लिए बहुत अच्छा भोजन है वो बीमार लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा है क्योंकि शहर जल्दी से ऊर्जा देता है और मानव शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित किया जाता है मधुमक्खियां छत्तों में रहती हैं मधुमक्खी पालक उनकी देखभाल करते हैं और उसके छत्तों के समूह को एप, एरी कहा जाता है सभी मधुमक्खियां असल में जंगली होती हैं उन्हें घोड़ों और मवेशियों जैसे पालतू ही बनाया गया है कभी कभी मधुमक्खियाँ अपने छत्ते को खुले में बनाती हैं अपने छत्ते को शाखाओं से लटकाती हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है लेकिन ऐसा छत्ता सर्दियों की बारिश में बच नहीं सकता है चले इस उल्लेखनीय कीट मधुमक्खी पर करीब से नजर डाले मधुमक्खी कैसी दिखती है कई मायनों में मधुमक्खियां कई अन्य कीड़ों से मिलती जुलती हैं उसका एक सिर वक्ष यानी थोरेक्स पर पंख और पैर होते हैं और एक पेट यानी एप्डोमेन होता है जो मधुमक्खी की पूरी लंबाई के आधे से अधिक होता है लेकिन हम हाँ उसे और करीब से देखें सिर पर दो बड़ी आंखें होती है प्रत्येक एक तरफ सिर के ऊपर तीन साधारण छोटी आंखें होती है चेहरे के सामने से दो लंबे फिलज या एंटीना तार जैसे होते हैं तार जैसे बाहर आते हैं जिनसे मधुमक्खी स्पर्श स्वाद और गंध महसूस करती है सिर के निचले हिस्से में चूसने वाली जीभ होती है जिसका उपयोग मधुमक्खी भोजन लेने और अमृत बनाने के लिए करती है उपयोग में न होने पर इसे मोड़ रखा जाता है जबड़े यानी मैंडिबल का उपयोग मोम बनाने के लिए किया जाता है वक्ष यानी थोरेक्स पर पंख होते हैं आप देखेंगे कि सामने के पंख पिछली जोड़ी से बड़े होते हैं और प्रत्येक और के दोनों पंख एक साथ जुड़े होते हैं पैरों की तीन जोड़ियों में भी कई विशिष्ट रच विशेष संरचनाएं होती हैं पिछले पैरों में शरीर के पराग को साफ करने के लिए ब्रश होते हैं और एक टोकरी होती है जिसमें पराग को छत्ते में वापस ले जाया जा सके प्रत्येक सामने के पैर में एक छोटा कांटा होता है जिसमें बाल होते हैं उसका उपयोग एंटीना की सफाई के लिए किया जाता है पेट यानी एब्डोमेन मधुमक्खियां नहीं मिलेंगी फूल जहां मधुमक्खी अपना भोजन पाती है गर्म मौसम में ही उगते हैं इसलिए वसंत और गर्मियों में मधुमक्खियां खूब दिखाई देती है गर्मियों के करीब आते ही अधिक मधुमक्खियां दिखती हैं जून के मध्य से अगस्त तक सबसे अधिक मक्खिया संख्या में मधुमक्खियां मिलेंगी और फिर से उनकी संख्या गिर दी जाएगी उस समय सभी मधुमक्खियां उड़ जाती हैं और जब भी मौसम अच्छा होता है तब फूलों से भोजन एकत्र करने के लिए बाहर आती हैं जैसे जैसे दिन ठंडे होते जाते हैं मधुमक्खियां खुद को गर्म रखने के लिए छत्ते में ही रहती हैं कुछ जानवरों जैसे वे सर्दियों में सोती नहीं है सर्दियों में खुद को जीवित रखने के लिए और शहर के भंडार को खाती हैं फिर जैसे ही वसंत के गर्म दिन आते हैं मधुमक्खियां फिर से बाहर निकलती हैं आप कभी कभी मधुमक्खियों को सर्दियों के दिनों में भी अपने छत्तों के ऊपर उड़ते हुए देख सकते हैं वे अच्छे दिन में उड़ती हैं और इसका कारण यह है कि वो अपनी आत को खाली करने के लिए बाहर आती हैं क्योंकि वो छत्ते को गंदा नहीं करना चाहती कभी कभी बर्फ पर चमकता सूरज देखकर मधुमक्खियों को गर्मियों के दिन का एहसास होता है और जब ऐसा होता है तो कई मधुमक्खियां ठंड में फंस जाती हैं और मर जाती हैं सर्दी मधुमक्खियों के छत्ते में रहती है वसंत मधुमक्खियां शुरुआती फूल खोजने के लिए बाहर आती हैं। गर्मी कई मधुमक्खियां कई फूलों पर जाती हैं। शहद को छत्ते के शीर्ष भाग में संग्रहित करती है शरद ऋतु बहुत कम मधुमक्खियां उड़ती हैं। तब बिक्री के लिए शहद निकाला जाता है वर्कर यानी मजदूर मधुमक्खियां एक छत्ते में तीन प्रकार की मधुमक्खियां होती है वर्कर यानी मजदूर मधुमक्खिया वे हैं जिन्हें आप सबसे अधिक देखते होंगे वे फूलों से पराग इकट्ठा करने के लिए जाती है वर्कर मधुमक्खियां मादा होती हैं लेकिन बहुत असामान्यारानी दे सक, दे और और मधुमक्खी मद, रानी को खिलाना घुसपैठियों के खिलाफ छत्ती की रक्षा करना और कई प्रकार के फूलों से अमृत और पराख खोजना होता है श्रमिक मधुमक्खियों का जीवन काल बहुत कम होता है गर्मियों में सिर्फ चार से पांच सप्ताह तब उन्हें उड़ान में बड़ी मेहनत करनी होती है लेकिन सर्दियों में वर्कर मधुमक्खियां छह महीनों से अधिक समय तक जीवित रह सकती हैं वर्कर मधुमक्खियां कॉलोनी में तीनों प्रकार की मधुमक्खियों में से सबसे छोटी होती हैं लेकिन कॉलोनी में उनकी संख्या लगभग अंठानवे प्रतिशत होती है वे निश्चित रूप से डंक मार सकती हैं वे ऐसा कॉलोनी की रक्षा या फिर फंसने पर करती हैं जैसे अगर कोई उन्हें अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करे किसी इंसान को डंक मारने के बाद मधुमक्खी आमतौर पर मर जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मधुमक्खी हमारे शरीर से अपने डंक को बाहर नहीं निकाल सकती डंक डींचने के प्रयास में डंक उसके शरीर से टूट जाता है रानी मधुमक्खी सामान्य परिस्थितियों में छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है वो अन्य मधुमक्खियों से बड़ी होती है उसका पेट लंबा होता है उसके पंख छोटे दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में वे वर्कर की तुलना में थोड़े लंबे होते हैं उसका वृक्ष यानी थोड़ेक्स वर्कर मधुमक्खी की तुलना में थोड़ा फैला होता है उसके पैर चमकीले और नारंगी भूरे रंग के होते हैं अक्सर वो अन्य मधुमक्खियों की तुलना में चिकनी और चमकीली दिखती है वो के बीच अन्य मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी का यही एकमात्र काम है वर्कर उसे खाना खिलाते हैं और उसे साफ रखते हैं ताकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय कीमती अंडे सीने में खर्च करे उन्हें वर्कर के सिर में स्थित ग्रंथियों से विशेष भोजन खिलाया जाता है वो प्रतिदिन दो हजार अंडे देती है वह सिर्फ अपनी शादी के समय ही उड़ान भरती है और जब तब जब कॉलोनी पलायन करती है वर्कर मधुमक्खी की तरह ही रानी का भी डंक होता है लेकिन वो सीधा ना होकर कुछ घुमावदार होता है उसे मनुष्यों के खिलाफ उपयोग करना संभव नहीं है लेकिन उसे प्रतिद्वंद्वी रानियों के खिलाफ उपयोग किया जा सकता है आप इस पुस्तक में बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे नर या ड्रोन मधुमक्खियाँ ड्रोन सच्चे नर होते हैं उनमें से कुछ रानी की शादी के साथियों होंगे वे मई की शुरुआत से लेकर सितम्बर तक ही मौजूद होते हैं वे भारी और बहुत बालों वाले होते हैं वे अक्सर धीमे और आलसी दिखते हैं उड़ान में उनके शोर के कारण ही उनका नाम ड्रोन पड़ा है वे पराग या अमृत के लिए बाहर नहीं जाते हैं वे वर्कर से ही अपना सारा भोजन प्राप्त करते हैं या कभी कभी शहद की कोशिकाओं से सीधे शहद लेते हैं वे केवल उन दिनों में उड़ते हैं जब सूरज बहुत गर्म होता है आमतौर पर दोपहर के समय में वर्कर्स के विपरीत वे बिना किसी कठिनाई के, के किसी भी छत्ते में आ जा सकते हैं लेकिन वे आमतौर पर किसी छत्ते के साथ रहते हैं जहाँ वे उसी छत्ते के साथ रहते हैं जहां वेमियों के अंत में उन्हें श्रमिकों यानी वर्कर्स द्वारा छत्ते से बाहर निकाला जाता है लिए लेकिन मधुमक्खियां केवल कार्य कुशलता के, के आधार पर काम करती है और वे कठिन समय में बेकार ड्रोन को सहन नहीं करती छत्ता छत्ते में मधुमक्खियां कोम का निर्माण करती है वहाँ युवा पैदा होते हैं और भोजन का भंडारण होता है कोम्ब या कंगी मोम की बनी होती है जंगली मधुमक्खियाँ केवल मोम यानी वैक्स का उपयोग करती हैं जिसे वे अपने शरीर से बनाती हैं और उनकी प्राकृतिक कंघी काफी लंबी होती है मधुमक्खी पालक मधुमक्खियों को लकड़ी के बने फ्रेम देकर मदद करते हैं उनमें पहले से ही बनी कोशिकाओं के मोम के बने पैटर्न होते हैं ये कंभी ये कंगी लगभग पैंतीस से पैंतालीस सेंटीमीटर लंबी और पच्चीस से तीस सेंटीमीटर गहरी होती है मधुमक्खियाँ इस नींव पर निर्माण करती हैं और बहुत तेजी से कंकी को आगे बढ़ाती हैं कंकी छह तरफा कोशिकाओं की बनी होती है कोशिकाओं का तल बंद होता है दो कोशिकाएँ एक दूसरे के पीछे होती हैं जिससे प्रत्येक कंकी वास्तव में दो कोशिकाएँ मोटी होती है कोशिकाओं का मुंह आधार से बड़ा कुछ बड़ा होता है उसे सेहत को बाहर निकालने में मदद मिलती है सेल के दो मुख्य प्रकार होते हैं कुछ सेल छोटे होते हैं जिनमें वर्कर मधुमक्खियों को अंडे से आगे बढ़ाया जाता है वे लगभग पाँच किलोमीटर के होते हैं बड़े सेल जिसमें ड्रोन बढ़ते हैं लगभग सात मिलीमीटर के होते हैं शहर भंडारण के इन दोनों प्रकार के सेल का उपयोग भंडारण के लिए इन दोनों प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है बाईस सेंटीमीटर चौड़ी और पैंतीस सेंटीमीटर लंबी कंकी अगर पूरी तरह भरी हो तो उसमें लगभग लग तीन किलोग्राम शहद होता है एक तीसरा सेल होता है रानी का सेल लेकिन यह सामान्य अर्थों में कंघी का हिस्सा नहीं होता है रानी कोशिकाओं के बारे में आप आगे और अधिक पढ़ पाएंगे मधुमक्खियों का मोह मधुमक्खियां अपने शरीर में मोम का उत्पादन करती है पेट के नीचे उनके पास चार जोड़ी मोम ग्रंथियां होती हैं वे मोम को इन ग्रंथियों से छोटे गुच्छों के रूप में बाहर निकालती है मोम ग्रंथियों के नीचे छोटे पैकेट होते हैं जो मोम के सल्कों को बनने के बाद पकड़ते हैं जब मोम के सल्क उपयोग के लिए तैयार होते हैं तो मधुमक्खी उसे अपने पिछले पैरों के मजबूत बालों द्वारा मोम की जेब से निकालती है फिर उसे जबड़ों के पास भेजती है वहां इसे चबाया जाता है और अन्य सामग्रियों को मोम में मिलाया जाता है जब यह नरम होता है तो वर्कर मधुमक्खी इसे कंगी का निर्माण करती है आप देखेंगे कि यह एक मधुकोश बनाने के लिए कई मोम के सल्कों का उपयोग करना होगा एक मधुकोश बनाने के लिए कई मोम के सल्कों का उपयोग करना होगा मोम केवल तभी बनाया जा सकता है जब वर्कर मधुमक्खियां बहुत गर्म हों। गर्मी को पाने के लिए वे कंघी पर एक दूसरे से चिपक जाती हैं। आमतौर पर कंघी बनाने का काम 10 से 16 दिन उम्र की वर्कर मधुमक्खियां ही करती है लेकिन इन इमरजेंसी में यह काम बूढ़ी मधुमक्खिया भी कर सकती है चूंकि मधुमक्खियों को आधा किलोग्राम मोम बनाने के लिए लगभग पाँच किलोग्राम चीनी की आवश्यकता होती है इसलिए मधुमक्खी पालक अपने सभी मोम के टुकड़ों को बचा कर रखता है वो पिघलाकर उन्हें शुद्ध करता है और उन्हें स्वच्छ नई कंगी के सांचे में लुड़का देता है मधुमक्खियां उसे एक प्रारंभिक सामग्री के रूप में उपयोग करती हैं उसे मधुमक्खियों को काफ़ी मात्रा में काम समय और मधुमक्खियों की काफी मात्रा में काम समय और ऊर्जा बचती है अधिक शहद मिलने से मधुमक्खी पालक को लाभ होता है अंडे लार्वा, पीपा और वैश्क अन्य कीड़ों की तरह मधुमक्खियाँ भी अंडों से पैदा होती हैं मधुमक्खी के अंडे रानी ही देती है वह कंगी में प्रत्येक सेल में एक अंडा देती है अक्सर वो केंद्र से बाहर की ओर काम करती है रानी मेहनत करके दिन में दो हज़ार अंडे दे सकती है यदि वह किसी वर्कर सेल में अंडा देती है तो वो अंडा एक वर्कर लारवा बनेगा जो अंत में एक वर्कर मधुमक्खी में बदलेगा यदि अंडा ड्रोन सेल में होगा तो उसे ड्रोन मधुमक्खी उससे ड्रोन मधुमक्खी बनेगा यदि अंडा किसी रानी सेल में होगा तो उससे रानी मधुमक्खी पैदा होगी अंडे बहुत छोटे होते हैं पर उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है तीन दिनों बाद प्रत्येक अंडे से छोटे लारवा छोटा लारवा निकलता है उसे वर्कर अपने सिर की ग्रंथियों से तीन दिन तक भोजन खिलाते हैं लारवा तेजी से बढ़ता है उसका आकार एक कीड़े जैसा और रंग सफेद होता है एक दो दिनों के लिए उसे पराग और अमृत खिलाया जाता है फिर पैदा होने के पाँच दिन बाद वर्कर मधुमुखियाँ लारवा के सेल को ऊपर से सील कर सील कर देती हैं या उसे ढक देती हैं बंद सेल में लारवा एक पीपा में बदल जाता है वो देखने में वैश्य मधुमक्खी की तरह होता है लेकिन उसका रंग अभी भी सफेद होता है इक्कीस दिनों के बाद जब वो पूरी तरह विकसित होता है तो युवा वर्कर एक वैश्य मधुमक्खी में बदल जाता है रानी सेल रानी के लिए एक बहुत ही खास सेल होता है आमतौर पर प्रत्येक वर्ष ऐसे कुछ ही सेल बनाए जाते हैं और कभी कभी कोई भी नहीं यदि मधुमक्खियां झुंड में पलायन कर रही हो तो एक दर्जन रानी को भी हो सकती है यदि वे पुरानी रानी को बदलने के लिए एक नई रानी बना रहे हैं तो फिर रानी की केवल दो या तीन ही कोशिकाएं होंगी रानी का सेल सामान्य कोशिकाओं से बहुत अलग होता है क्योंकि इसका उपयोग केवल एक बार किया जाता है सपाट होने के बजाय उसका मुंह सीधा नीचे की ओर होता है रानी की एक बड़ी कोशिका होती है सटकूण की बजाय वो गोल और लगभग ढाई सेंटीमीटर लंबी होती है वो अन्य कोशिकाओं की तरह ही मोम का बना होता है लेकिन आमतौर पर इसमें मोम के साथ पराग भी मिला होता है इससे रानी का सेल वर्कर या ड्रोन सेल की तुलना में अधिक गहरे रंग का होता है क्वीन सेल एक छोटे कप के रूप में शुरू होता है और उसके अंदर युवा क्वीन का लार्वा बढ़ता है लार्वा को वर्कर बढ़ाते हैं और पूर्ण आकार पहुंचने के बाद उसे सील कर देते हैं 15 से 16 दिनों के बाद रानी बाहर आने को तैयार होती है और रिम को चबाती है और फिर ढक्कन को धक्का देकर बाहर आती है फिर वो बाहर रेंग सकती है रानी के बाहर आने के तुरंत बाद वर्कर्स रानी के सेल को फाड़ नष्ट कर देते हैं रानी खो गई चूंकि छत्ते में सिर्फ एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंड, जो अंडे देती है इसलिए उसके खोने से कॉलोनी मुश्किल में पड़ सकती है जैसे ही एक रानी खो जाती है मधुमक्खियाँ नई रानी के निर्माण में लग जाती हैं कैसे कोई भी वर्कर लार्वा जो तीन दिन से अधिक पुराना न हो उसे सही भोजन खिलाया जाए तो उसे रानी में बदला जा सकता है उसे तीन दिनों की बजाय पाँच दिनों तक वर्कर मधुमक्खी अपने सिर की ग्रंथियों से विशेष भोजन खिलाती है साथ में उस सेल का आकार भी बढ़ाया जाता है और उसे रानी के सेल जैसा बनाया जाता है इस तकनीक द्वारा मधुमक्खियां एक वर्कर को रानी लार्वा में बदलने में सक्षम होती है सेल से आने के बाद और शादी की उड़ान के बाद यह नई रानी बस बिल्कुल पुरानी कोई रानी जितनी ही सक्षम होती है इसके लिए पुराना लार्वा रानी के रूप में कुछ कम कुशल होगा नई रानी अंडे दे सकती है जिसमें से मधुमक्खियाँ चाहे तो मौका पड़ने पर एक नई रानी बना सकते हैं पुरानी रानी के खो जाने पर मधुमक्खियाँ केवल एक रानी नहीं बल्कि कई नई रानियां बनाते हैं अंत में केवल एक ही रानी को अंडे देने की अनुमति मिलती है एक रानी कैसे खो सकती है वर्कर मधुमख वर्कर मधुमक्खी की थोड़ी सी गलती रानी को मार सकती है या फिर वो बीमार बीमारी से मर सकती है रानी की शादी की उड़ान जब रानी युवा होती है तो उसे एक पति से मिलना होता है हालांकि छत्ते में कई नर मौजूद होते हैं लेकिन रानी का उनसे कोई लेना देना नहीं होता है इसके बजाय वो छत्ता छोड़ती है और फिर हवा में ऊपर उड़ती है उसके पीछे पीछे उसके छत्ते के नरों के अलावा आसपास के छत्तों के नर भी होते हैं इस उड़ान में रानी मजबूती से तेजी से ऊपर उड़ान भरती है और केवल सबसे मजबूत और योग्य ड्रोन ही उसे पकड़ पाते हैं इससे सुनिश्चित होता है कि ऐसे माता पिता से केवल सबसे मजबूत मधुमक्खियों मधुमक्खियां ही जन्म लेंगी। जैसे जैसे रानी उड़ती है नर उसका पीछा करते हैं और आखिर में से एक से अधिक नर उसे पकड़ लेते हैं और संभोग करते हैं पहले यह सोच था कि रानी के साथ केवल एक ड्रोन संभोग करता है लेकिन हाल के सोच से पता चला है कि रानी के साथ दस ड्रोन दस ड्रोन संभोग कर सकते हैं शादी की उड़ान खत्म होने के बाद रानी वापस छत्ते में आती है और फिर जीवन भर अंडे देती रहती है अगर कॉलोनी उड़ान भरेगी और पलायन करेगी तो रानी थोड़े समय के लिए अंडे देना बंद करेगी शादी की उड़ान अच्छे समय मौसम में तब होती है जब व्यस्क रानी लगभग एक सप्ताह पुरानी हो ऐसा केवल एक अच्छी धूप वाले दिन ही हो सकता है खराब मौसम में नहीं ऐसा सिर्फ अच्छे धूप वाले दिन ही हो सकता है खराब मौसम में नहीं यदि खराब मौसम के कारण उड़ान में लंबी देरी हो तो शायद रानी अपनी उड़ान कभी नहीं भरेगी और वो बेकार हो जाएगी फिर वर्कर मधुमक्खी उसे हटाकर कॉलोनी को एक नई रानी देंगी क्योंकि केवल रानी ही अंडे देती है इसलिए किसी भी नई कॉलोनी में एक रानी अवश्य होनी चाहिए अपने दम पर कुछ वर्कर मधुमक्खियां नई कॉलोनी नहीं रच सकती जब किसी कॉलोनी की संख्या बहुत हो जाती है तो एक मौके पर वहां से एक झुंड पलायन करता है वहां पर अच्छे मौसम की शुरुआत के बाद ड्रोन और रानियों का निर्माण शुरू होता है जब कोशिकाओं में नई रानियाँ होती हैं तब छत्ता सुरक्षित होता है तब पुरानी रानी और लगभग आधे वर्कर और कई ड्रोन एक साथ कॉलोनी से बाहर पलायन करते हैं उनकी संख्या तीस या उससे अधिक हो सकती है मधुमक्खियों के झुंड का पलायन एक देखने के काबिल दृश्य होता है पूरा झुंड छत्ते से बाहर आने के बाद पास की किसी पेड़ की शाखा पर जाता है कुछ समय बाद वो फिर से हवा में उड़ता है और फिर अपने नए घर में जाता है वर्कर्स वहां बचने में रानी की पूरी मदद करते हैं इसलिए नई कॉलोनी अपनी रानी को अपने साथ लेकर जाती है लेकिन पुरानी कॉलोनी का क्या जल्द ही उसमें से एक या अधिक युवा रानी अपने सेल से बाहर आएगी वो अन्य सभी रानियों को मार देगी या वो भी कुछ अन्य वर्कर्स के साथ पलायन करेगी मधुमक्खियां छत्ते में क्या करती हैं अपने सेल के से बाहर आने के बाद एक युवा वर्कर मधुमक्खी पहले तीन दिन उन कोशिकाओं की सफाई करेगी जिसमें रानी रहेगी वह आगे कड़ी मेहनत के लिए भी ताकत हासिल कर रही होगी चौथे से नब्बे दिन तक वह एक नर्स मधुमक्खी होगी वह अपने सिर में लगी ग्रंथियों से विशेष भोजन का उत्पादन करेगी और इससे छोटे लार्वा को खिलाएगी वो शहद और पराग मधुमक्खी की रोटी का मिश्रण बनाकर उसे पुराने लार्वा को खिलाएगी 9वें दिन तक उसके सिर की ग्रंथियां परिपक्व हो चुकी होंगी और उसके पेट की मोम ग्रंथियां सक्रिय हो गई होंगी इसलिए 10वें से 16वें दिन तक वर्कर मधुमक्खी मोम का उपयोग करके कंघी बनाएगी फिर मोम ग्रंथियां बेकार हो जाएंगी फिर मधुमक्खी 17वें से 19वें दिन तक खेतों से आई मधुमक्खियों से पराग और अमृत स्वीकार करेंगी और उस कोशिकाओं उसे कोशिकाओं में संग्रहित करेंगी वो अमृत को पकाने में मदद करेंगी और पराग के भंडारण के लिए कोशिकाओं को कसकर दबाएंगी 20वें दिन कुछ मधुमक्खियां गार्ड के रूप में कार्य करेंगी वो दूसरी कॉलोनियों की मधुमक्खियों को बाहर रखेंगी और अजनबियों को गिरफ्तार करने के लिए दरवाजे पर खड़ी रहेंगी 21वें दिन से अपने जीवन के अंत तक वो खेतों में काम करेंगी और फूलों से पराग और अमृत लाएंगे यद्यपि ये विशिष्ट समय सारणी है जब भी जरूरत हो तब इसे बदला जा सकता है यहाँ तक कि पुरानी मधुमक्खियाँ कंघी कंघी का निर्माण कर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर लार्वों को खिला सकती है अमृत यानी नेक्टर और पराग फूलों के बीच उठती हुई मधुमक्खियाँ पौधों से दो चीजें लेती हैं अमृत और पराग अमृत वो मीठा तरल होता है जो पौधे परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने के लिए पैदा करते हैं इसमें पानी में घुली शक्कर होती है यह चीनी लगभग वैसी ही होती है जिसे हम अपनी चाय और कॉफी में डालते हैं विभिन्न पौधों में से अधिक कम चीनी वाला अधिक कम चीनी वाला अमृत होता है और मधुमक्खियाँ सबसे तेज अमृत पसंद करती हैं वे फूल के सरकरा तरल को चूसती हैं और उसे वापस छत्ते में लाकर शहद बनाती हैं। वहां वे इससे छत्ता मधुमक्खियों को देंगी जो इस चीनी को सरल सरकरा में बदल देंगी। अमृत में पानी की मात्रा को कम करेंगी और फिर इसे आवश्यकता आवश्यकतानुसार उपयोग के लिए उससे कोशिकाओं में संग्रहित करेंगीग फूलों के पुंकेसर पर चिपकी बारी धूल जैसी सामग्री है पराग के अफीम में काले डेंडिलोन में पीले होते हैं फूलों में अमृत खोजते समय मधुमक्खियों के शरीर पर पराख कर चिपक जाते हैं वे अपने पैरों से पराग को साफ करती हैं और उसे पिछले पैरों की बाहरी सतह पर सिर्फ विशेष पराग टुकड़ियों में इकट्ठा करती हैं छत्ते में वे पराग को विशेष भंडारण कोशिकाओं में डालती हैं जहां छत्ते की मधुमक्खियाँ उसे कसकर दबाती हैं उसके लिए वे अपने सिर को हथौड़ों के रूप में उपयोग करती हैं इस पराग को लड़वक के पास संग्रहित किया जाता है ताकि वो युवा को खिलाने के लिए आसानी से उपलब्ध हो वही इसे सबसे ज़्यादा खाएँगे मधुमक्खियां अमृत और पराख का उपयोग कैसे करती हैं छत्ते में मधुमक्खियों और बच्चों को खिलाने के लिए अमृत तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है यह मधुमक्खियों के लिए एक आवश्यक खाद्य पदार्थ है तुरंत उपयोग नहीं होने पर मधुमक्खियां परिवर्तित अमृत को बाद में उपयोग के लिए शहद के रूप में संग्रहित करती हैं जरूरत से ज़्यादा शहद होने पर मधुमक्खी पालक अपने उपयोग के लिए शहद को निकालता है मधुमक्खियों के भोजन में शहद का उतना ही महत्व है जितना हमारे लिए रोटी चीनी सिरप और आदि चीज़ों का पराग मधुमक्खी के लिए वैसा ही है जैसे मनुष्य के लिए मांस मछली और खाद्य पदार्थ है पराग उन्हें प्रोटीन देता है जिसे मधुमक्खी के शरीर में मांसपेशियों का निर्माण होता है प्रोटीन एक आवश्यक रसायनों के समूह का नाम है महत्वपूर्ण पराग के बिना मधुमक्खियाँ ठीक से विकसित नहीं हो सकती युवा लार्वा को सीधे पराग नहीं खिलाया जा सकता खिलाया जाता है इसके बजाय वर्कर मधुमक्खियां पराग से अपनी ग्रंथियों द्वारा एक विशेष भोजन बनाती हैं यह भोजन युवा लार्वा के लिए पचाना आसान होता है जिस तरह मानव शिशुओं को विशेष खाद्य पदार्थ खिलाते हैं उसी तरह मधुमक्खियां अपने लारवा को शहद और पराग का मिश्रण खिलाती है उसे मधुमक्खी की रोटी कहा जाता है और लार्वा उसे सीधे खाने में सक्षम होता है सर्दियों के लिए बचे पराग को शहद की एक परत के साथ कोशिकाओं में संग्रहित किया जाता है और उसे खराब होने से जो उसे खराब होने से बचाता है अमृत का पकना जब अमृत को फूलों से लाया जाता है तो इसमें सुरक्षित रूप से संग्रहित होने के लिए बहुत अधिक पानी होता है उसे रखने से पहले उसमें से बहुत सारा पानी सुखाना होगा यह काम छत्ते की मधुमक्खियों का प्रमुख कार्य है सबसे पहले अमृत की कोशिकाओं में अमृत को कोशिकाओं में संग्रहित किया जाता है उसे पकाने के लिए समृहित मधुमक्खियाँ अपने पेट में उसकी बूंद डालती हैं और फिर छत्ते पर एक शांत जगह पर बैठती हैं वहाँ वे जीप पर बूंद को खींच लाती हैं और बाहर की हवा से अमृत को सुखाती हैं ताकि उसका पानी कम हो जाए 20 सेकंड बाद बूंद को मधुमक्खी में वापस पेट में खींचती हैं फिर फिर वो फिर उसे निकालती हैं और अंत में अमृत का अधिकांश पानी सूख जाता है जब मधुमक्खियां पानी सुखा रही होती हैं वे शक्कर को अमृत में बदल रही होती हैं ताकि वो शहद बन जाए अब शहद को कुशिकाओं में डाला जा सकता है जहाँ वो थोड़ा और पकता है जब यह कार्य पूरा हो जाता है तब शहद के सेल को मोम से बंद कर दिया जाता है फिर शहद लंबे समय तक सुरक्षित रहता है फिर हम भी शहद आनंद ले सकते हैं प्रोपोलिस यानी मधुमक्खी का गोंद मधुमक्खियां विभिन्न पौधों की कलियों जैसे कि बलूत यानी हॉर्स चेस्ट नष्ट चेस्ट नट से एक छिपचिपा चीप पदार्थ इकट्ठा करती हैं और इसे छत्ते में ले आती हैं। यह भोजन नहीं बल्कि एक निर्माण सामग्री है जिसे प्रोपोलिस या मधुमक्खी गोंद कहा जाता है वे इसका उपयोग सीमेंट की तरह छत्ते में सब कुछ एक साथ जोड़े जोड़ने के लिए करती है वे इसे छत्ते के सब छेद भरती हैं, जिससे बाहर हवा पानी में न घुसे बाहर की हवा पानी छत्ते में न घुसे वे इसे पराट कोकरियों में पैक करके छत्ते तक ले जाती हैं। उसे निकालने में उन्हें छत्ते की अन्य मधुमक्खियों की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि उनके लिए खुद करना मुश्किल होता है प्रोपोलिस को सीमेंट के रूप में उपयोग करने के बाद साथ साथ मधुमक्खियाँ कंघी के निर्माण में भी उसका उपयोग करती है इससे कंघी को अतिरिक्त ताकत मिलती है मधुमक्खियाँ बहुत साफ जीव हैं और उनके छत्ते में बदबूदार या सड़ा हुआ कुछ भी नहीं होता है कभी कभी कोई चूहा या बीटल छत्ते में घुस जाती है और वहीं मर जाती है क्योंकि मधुमक्खियों के लिए बड़ा जीव बाहर निकालना मुश्किल होगा इसलिए वो प्रोपोलिस की एक कोटिंग में मृत जानवर को पूरी तरह से लपेट सील करती है इससे चूहा सड़ने और गंदगी बदबू बनाने से बचता है प्रोपोलिस मृत मास को संरक्षित करता है बिल्कुल उसी तरह जैसे मिश्र में मम्मी को संरक्षित किया जाता है रास्ता खोज रहे हैं कहाँ और कैसे जाना है हम ये पता लगाने के लिए एक मानचित्र का उपयोग करते हैं मधुमक्खी कैसे रास्ता पता करती है अपने जीवन के दसवें दिन के बाद से वर्कर मधुमक्खी छत्ते के सामने छोटी उड़ाने परती है वो अपनी स्थिति और उसके पास के स्थलों को पहचानती है ताकि वो उसी रास्ते वापस आ सके वह यह काम इतनी अच्छी तरह से करती है कि अगर आप बाहर निकलने पर छत्ती की स्थिति के बाद को बदल दें तो उसी क्षेत्र में इधर उधर उड़ती रहेगी जहाँ पिछले छत्ता था वह छत्ते को नहीं पहचान सकती केवल उसकी स्थिति को जान सकती है और भले ही छत्ता केवल कुछ मीटर दूर हो हो और दिखाई देता हो, फिर भी वो उन्हें नहीं मिलेगा मधुमक्खी जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही दूर उड़ान भरेगी भोजन की तलाश में वो छत्ते से कई किलोमीटर दूर तक जा सकती है वो अपना रास्ता कैसे खोजती है उसके लिए वो सूरज के कंपास और आकाश में प्रकाश के पैटर्न का उपयोग करती हैं लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है सूरज की स्थिति बदलती है सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है मधुमक्खी सूरज की गति को पहचानती है और सूरज के कंपास का भरपूर उपयोग करती है न केवल मधुमक्खी सूरज कम्पास का उपयोग करती है लेकिन वो अन्य मधुमक्खियों को इसके बारे में बता भी सकती है कि वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचेगी वो अपने साथियों को फूलों की स्थिति बदल सकती है मधुमक्खियों की भाषा जब एक वर्कर मधुमक्खी भोजन का एक अच्छा स्रोत पाती है तो वह अपने छत्ते में अन्य मधुमक्खियों को उसके बारे में बताती है फिर उपलब्ध रहते हुए अन्य वे उस अमृत या पराख की फसल को अधिक तेजी से इकट्ठा कर सकेंगे क्या हम इसकी पुष्टि के लिए कोई परीक्षण कर सकते हैं हम पानी और साधारण चीनी के सिरप को एक तस्त्री में डालेंगे फिर तस्त्री को मधुमक्खियों के पास घर की खिड़की पर रखेंगे किसी मधुमक्खी को उसे खोजने में कुछ घंटे या पूरा दिन भी लग सकता है लेकिन बहुत जल्द हम देखेंगे कई मधुमक्खियाँ उस सिरप को खाने के लिए एक साथ आई आ रही होंगी अगर हम पहली मधुमक्खी पर पेट का एक निशान पेंट का एक निशान लगा दे और अन्य सभी मधुमक्खियों पर भी जो बाद में आई तो हम देखेंगे कि सभी एक ही छत्ते से आई थी उस समय बाद अन्य छत्तों की मधुमक्खियां मक्खियाँ भी उस भोजन को खोज सकती हैं चूंकि एक मधुमक्खी के भोजन खोजने के बाद अचानक तमाम मधुमक्खियाँ प्रकट होती हैं तो क्या वो अपनी बहनों को इसके बारे में बताती है हाँ वो बताती है कैसे छत्ते पर दो मुख्य प्रकार के नृत्य करके इसकी सूचना है। कई वर्षों पहले नृत्य बहुत से लोगों ने देखा कई वर्षों से यह नृत्य बहुत से लोगों ने देखा था लेकिन बावरिया जर्मनी के प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश ने सबसे पहले उसके अर्थ को समझा गोल नृत्य और वैगल नृत्य गोल नृत्य का उपयोग तब किया जाता है जब भोजन छत्ते से 100 मीटर से कम दूरी पर होता है नाचने वाली मधुमक्खी कंगी पर एक गोल चक्कर लगाती है और फिर उसी गोल को विपरीत दिशा में तय करती है छत्ते में अन्य कार्यकर्ता अपने एंटीना से उसकी हरकतों को महसूस करते हैं और उसके बाद उसके साथ दौड़ते हैं नृत्य के दौरान मधुमक्खियाँ हमेशा भोजन का आदान प्रदान करती हैं इस तरह नृत्य करने वाली मधुमक्खी दूसरों को पाया गया दूसरों का पाया गया भोजन चखती है चखाती है और उसकी कुछ सुगंध भी सुखाती है छत्तीस से समान दूरी पर लेकिन अलग अलग, अलग दिशाओं में रखी हरेक चीनी के पानी की कटोरी में लगभग एक ही जितनी संख्या मधुमक्खियां आकर्षित होंगी। यह राउंड गोल डांस मधुमक्खियों को बताता है कि भोजन सौ मीटर की दूरी के भीतर है या उसका स्वाद और गंध ऐसा है वैगल डांस या कंपन नृत्य तब किया जाता है जब खाना 100 मीटर से अधिक दूर हो डांसिंग मधुमक्खी एक दिशा में भागती है अपने शरीर को बहुत तेजी से लहराती है फिर वो मुड़ती है और एक अर्ध चक्र में चलती हुई शुरुआती बिंदु तक वापस जाती है कभी कभी वो उल्टा आधा चक्कर लगाती है वो इस नृत्य को बार बार दोहराती है अगर नृत्य एक निश्चित अवधि में कम बार किया जाए तो उसका मतलब होगा कि भोजन छत्ते से उतना ही ज्यादा दूर होगा और अन्य मधुमक्खियाँ उस दूरी का अंदाजा लगा पाएंगी जब कंपन नृत्य छत्ते पर सीधा होगा तो भोजन सूर्य की दिशा में होगा अगर नृत्य नीचे होगा तो भोजन सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में होगा और जब नीति किसी कोण पर होगा तो यह मधुमक्खियों की सूर्य को सूर्य की दिशा से किस कोण पर उड़ना है बताएगा इसलिए कंपन नृत्य उड़ने के लिए सूर्य के कंपास के दिशा के लिए और वे हमेशा सूर्य कंपास की दिशा और दूरी दोनों बताता है भोजन का स्वाद और गंध बताता है कि उन्हें क्या खोजना है नृत्य जितना लंबा होगा खाद्य स्रोत उतना ही समृद्ध होगा मधुमुखियों को एक नया घर कैसे मिलता है झुंड समूह की मधुमक्खियों को रहने के लिए एक नया घर ढूंढना है सभी मधुमक्खियों को उस जगह स्थान यानी स्थान के लिए सहमत होना चाहिए वे ऐसा कैसे करती हैं खाने के स्रोत के लिए उपयोग किए जाने वाले नृत्य नए छत्ते के लिए स्थान खोजने के लिए भी किए जाते हैं स्काउट मधुमक्खियां है जो नए घर के तलाश में जाती हैं किसी पेड़ या दीवार के एक छेद को सर्वे करके झुंड में वापस आती हैं फिर वे नृत्य करके तो दूसरी मधुमक्खियों को अपने खोज के बारे में बताती हैं यदि वो एक अच्छा घर है तो अधिक उत्साह से नृत्य करते हैं जिन मधुमक्खियों ने अपनी खोजों में एक गरीब घर पाया है वे दूसरों द्वारा खोजे घरों का निरीक्षण करने निकलेंगी और लौटने पर नए और बेहतर घर के लिए नृत्य करेंगी धीरे धीरे घर की तलाश करने वाली सभी मधुमक्खियाँ एक विशेष अच्छी साइड पर अपनी सहमति बनाएंगी सबकी सहमति के बाद ही उड़ान भरेंगी वे सीधे एक, एक बी लाइन मधुमक्खी रेखा में जाएंगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने नए घर को चुनते समय मधुमक्खियाँ कई बातों का ध्यान रखती है वे खुले घरों की अपेक्षा सुरक्षित स्थान पसंद करती हैं। गीले की तुलना में सूखी जगह आदि वे ऐसा घर नहीं चुनेंगी जिसमें चींटी आक्रमण कर सके या जहां भारी बारिश होने पर बाढ़ आने की संभावना हो मधुमक्खियां वर्ष के दौरान अमृत इकट्ठा करने में बड़ी मात्रा में पानी प्राप्त करती हैं। लेकिन कभी कभी यह पानी पर्याप्त पर नहीं होता है वसंत में मधुमक्खियां अपने द्वारा जमा किए गए बहुत सांद्र शहर को खाती है पर लारुओं को खिलाने से पहले उसमें पानी मिलाना जरूरी होता है पिछले वसंत में मधुमक्खियों को नलों छत के गटर और पोखरों में पीते हुए देखा जा सकता है वे पानी के छत्ते तक वैसे ही वापस ले जाती हैं जिससे अमृत ले जाती हैं। यह एकमात्र समय नहीं है जब मधुमक्खियों को पानी की आवश्यकता होती है कॉलोनी अपनी नर्सरी में तापमान को बहुत सख्ती से नियंत्रित रखती है यदि यह बहुत ठंडा हो रहा है तो इसे गर्म करने के लिए अपनी गतिविधियों को बढ़ाती है बिल्कुल वैसे जैसे हम ठंड लगने पर कप करते हैं लेकिन अगर छत्ता बहुत गर्म हो रहा है तो उन्हें अधिक गर्मी को रोकना होता है अपने पंखों को फड़फड़ा वे छत्ते पर हवा करती है इससे वे कुछ हद हाँ तक तापमान को कम रखती हैं अगर इससे काम नहीं चलता है तो वे अन्य साधनों का उपयोग करती हैं वे पानी लाती हैं और उसे छत उस छत्ते में कोशिकाओं के मुंह पर रखती हैं जैसे जैसे यह पानी सूखता है वह छत्ते को ठंडा करता है यदि आप अपने हाथ को गीला करके उसे झटका देंगे तो आप भी शीतलन के इस प्रभाव को महसूस करेंगे भोजन के लिए किए नृत्य जरूरत पड़ने पर पानी के लिए भी किए जा सकते हैं मधुमक्खियों को संभालना मधुमक्खियां डंक खी तो या या तो की पर अपने चेहरे पर एक जाली वाला घूंघट पहनता है यह घूंघट तार या प्लास्टिक का महीन जाल होता है हालांकि वो उसमें से देख सकता है पर मधुमक्खिया उसके चेहरे पर डंक नहीं मार सकती बालकों को तेजी से झपकना हालांकिखिया अच्छा मैत, तो उसकी आस्थिन में घुस सकती है और उसकी बाहों पर डंक मार सकती है इसलिए दस्ताने और जैकेट के बीच की खाई को कवर करना जरूरी होगा चूंकि मधुमक्खिया जमीन पर किसी भी चीज पर रहने लगती है इसलिए यह बहुत संभव है कि अपने वे आपके पैर पर भी रेंग कर चढ़े। इससे बचने के लिए अपनी पैंट के मोजों के अन... पैंट को मोजों के अंदर दबाएँ धुआं मधुमक्खियों को डराता है और उन्हें छत्ते में रहने और शहद खाने को प्रेरित करता है फिर उनके डंक मारने की संभावना बहुत कम हो जाती है मधुमक्खी पालक धुआं बनाने वाली मशीन से धुआं छोड़ता है शहद खाने के बाद फिर मधुमक्खियाँ उसे परेशान नहीं करती समाप्त